श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग छोडशी पूजा फाल्गुन की पूर्णिमा को श्री चैतन्य देव का आविर्भाव हुआ था उस दिन पुण्यशलीला जाह्नवी में स्नान करने के निमित्त बंगाल के बहुत दूर दूर के स्थानों से लोग कलकत्ता जाया करते हैं गांव के कुछ आत्मीय महिलाओं के साथ उस वर्ष उस उपलक्ष में श्री माता ने भी कलकत्ता जाने का पहले से ही निश्चय कर लिया था समय उपस्थित होने पर उन्होंने उस अभिप्राय को व्यक्त किया उनके पिताजी की अनुमति के बिना उन्हें ले जाना उचित न होगा यह सोचकर उन महिलाओं ने उनके पिता श्री रामचंद्र मुखोपाध्याय जी से उस विषय में पूछा बुद्धिमान पिता सुनते ही समझ गए कि उनकी पुत्री की उस समय कलकत्ता जाने की अभिलाषा क्यों उत्पन्न हुई है तथा उनको साथ लेकर स्वयं कलकत्ता जाने की वे आवश्यक व्यवस्था करने लगे रेल की कृपा से काशी वृंदावन आदि दूर दूर के तीर्थ स्थान अब कलकत्ता से अधिक दूर नहीं रह गए हैं किंतु श्री रामकृष्ण देव की जन्मभूमि कामारपुकुर तथा जयराम बाटी उस कृपा से वंचित रहने के कारण उनका दुरत्व जो का त्यों बना हुआ है आजकल हावड़ा से विष्णुपुरपुर रेलगाड़ी से जाया जा सकता है हावड़ा से विष्णुपुर 125 सौ मील दूर है वहाँ से कामारपुकुर और जयराम बाटी मोटर से जाया जा सकता है जयराम बाटी से कांवार पुकुर तीन मील दूर है अभी तक स्थिति जब ऐसी बनी हुई है तो उस समय का तो कहना ही क्या है उस समय विष्णुपुर या तारकेश्वर कहीं भी रेल मार्ग नहीं था एवं बासपी जलयान के द्वारा घाटाल तथा कलकत्ते के बीच यातायात का कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ था इसलिए पालकी अथवा पैदल चलने के सिवाय उन ग्रामवासियों के आने जाने का और कोई साधन नहीं था तथा जमींदार आदि धनी व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सभी लोग प्रायः पैदल ही आना जाना करते थे अतः पुत्री तथा समस्त साथियों को लेकर श्री रामचंद्र जी पैदल ही उस दूर मार्ग को तय करने लगे एक के बाद दूसरा धान का खेत एवं बीच बीच में कमल से परिपूर्ण तालाबों को देखते तथा अस्वस्थ वट आदि वृक्षों की शीतल छाया में विश्राम लेते हुए प्रथम दो तीन दिन तक वे सभी अत्यंत आनंद के साथ आगे बढ़ने लगे किंतु गंतव्य स्थान में पहुंचने के समय तक वह आनंद नहीं रहा पैदल चलने में अनभ्यस्त पुत्री को मार्ग में ही एक जगह जोर से जर हो आने के कारण श्री रामचंद्र जी बड़े चिंतित हुए उस हालत में आगे चलना असंभव जानकर वे एक चट्टी में आश्रय लेकर अवस्थान करने लगे मार्ग में इस तरह अस्वस्थ हो जाने के कारण श्री माता जी के हृदय में जो वेदना वेदनानुभव हुआ था उसका वर्णन करना संभव नहीं है किंतु एक अद्भुत दर्शन प्राप्त कर उस समय वे आश्वस्त हुई थी उस दर्शन की बात को बाद में उन्होंने उक्त महिलाओं से कभी कभी भक्त महिलाओं से कभी कभी निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया है जर से जब मैं एकदम बेहोश होकर पड़ी हुई थी तब मैंने देखा कि एक स्त्री आकर मेरे समीप बैठ गई यद्यपि उसका रंग काला था फिर भी ऐसा सुंदर रूप मैंने कभी नहीं देखा था बैठ वह मेरे शरीर तथा सिर पर हाथ पैरने लगी इतना कोमल स्निग्ध हाथ कि मेरे शरीर की जलन दूर होने लगी मैंने पूछा तुम कहाँ से आ रही हो उसने उत्तर दिया दक्षिणेश्वर से सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गई मैंने कहा दक्षिणेश्वर से मैं भी सोचती थी कि मैं दक्षिणेश्वर जाऊंगी उन्हें श्री कृष्ण देव को देखूंगी तथा उनकी सेवा करूँगी किंतु मार्ग में बुखार आ जाने के कारण मेरी आकांक्षाएँ पूर्ण न हो सकी वह बोली इसमें निराश होने की क्या बात है अवश्य ही तुम दक्षिणेश्वर जाओगे स्वस्थ होने के बाद वहां जाकर उनको देखोगे तुम्हारे लिए ही तो मैंने उन्हें वहां रोक रखा है मैंने कहा अच्छा तुम मेरी कौन हो तब वह स्त्री बोली मैं तुम्हारी बहन हूं मैंने कहा अच्छा इसीलिए तुम आई हो इस प्रकार की बातचीत के बाद मुझे नींद आ गई प्रातःकाल उठकर श्री रामचंद्र जी ने देखा कि पुत्री का जर उतर गया है मार्ग में इस तरह निरुपाय हो बैठे रहने की अपेक्षा उनको लेकर धीरे धीरे आगे चलना ही उन्होंने उचित समझा रात्रि के पूर्वोक्त दर्शन से उत्साहित होकर श्री माता जी ने उनके उस परामर्श को आनंद के साथ स्वीकार किया कुछ दूर जाते ही एक पालकी भी मिल गई उन्हें पुनः ज्वर हो आया किंतु पहले दिन की अपेक्षा कुछ कम जर होने के कारण उसके प्रकोप से वे एकदम असमर्थ न हुई उन्होंने उस संबंध में किसी से कुछ भी नहीं कहा क्रमशः मार्ग समाप्त हुआ तथा रात के नौ बजे श्री दक्षिणेश्वर से मैं श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित हुई श्री रामकृष्ण देव उनको सहसा इस प्रकार रोगाक्रांत दशा में उपस्थित देखकर अत्यंत उद्विग्न हुए ठंड के लगने से बुखार बढ़ सकता है यह सोचकर उन्होंने अपने कमरे में ही पृथक सैया पर उनके सोने की व्यवस्था कर दी तथा दुखित होकर बारंबार वे कहने लगे तुम इतने दिनों के बाद आई अब क्या मेरे सेजो बाबू मथुर बाबू जीवित हैं कि तुम्हारा आदर सत्कार होगा औषधि पत्यादि की विशेष व्यवस्था से तीन चार दिन के अंदर ही श्री माता स्वस्थ हो गई उन तीन चार दिन तक उन्हें दिन रात अपने कमरे में रखकर श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं उनकी औषधि दी सभी विषयों की देखभाल की तदनंतर नौबत खाने में अपनी जनने के समीप उनके रहने की व्यवस्था कर दी श्री का सारा संशय दूर हो गया जो संदेह दूसरों की बातों से उत्पन्न होकर मेघ की तरह विश्वास सूर्य को आच्छादित करने का प्रयास कर रहा था श्री रामकृष्ण देव के स्नेह पवन से वह छिन्न भिन्न होकर उस समय न जाने कहाँ विलुप्त हो गया श्री माता जी ने हृदय से यह अनुभव किया कि श्री राम कृष्ण देव जैसे पहले थे अब भी वैसे ही हैं संसारी लोगों ने बिना सोचे समझे उनके विषय में विभिन्न तरह की बातें उड़ाई है देवता देवता की तरह ही विद्यमान है तथा विस्मृत होना तो दूर रहा उनके प्रति वे पहले की भांति यथावत कृपापूर्ण हैं अतः अपने कर्तव्य का निर्णय करने में उन्हें देर न लगी उल्लसित हृदय से नौबतखाने में रहकर वे देवता तथा देवजननी की सेवा में नियुक्त हुई पुत्री के आनंद से आनंदित हो कुछ दिन वहाँ रहने के पश्चात उनके पिताजी प्रसन्नता के साथ अपने गांव लौट गए